और आज के इस स्पेशल एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष साइंटिस्ट पद्मश्री राम वी होसूर जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे बहुत ही अच्छा रिसर्च उन्होंने किया है और 45 साल मुंबई में रहकर उन्होंने ये काम किया है तो आप सभी की तरफ से रामकृष्णा वी होसूर जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जी रामकृष्णा सर जी बहुत अच्छा लग रहा है आपके बारे में सुना आप पद्मश्री से सम्मानित हैं और विज्ञान के क्षेत्र में आपने बड़ा योगदान दिया है तो मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोता जो इस वक्त आपको सुनेंगे आपकी आवाज़ से रूबरू होंगे उन सभी के लिए आप अपने बारे में ज़रूर बताइए जी मैं हूँ कर्नाटका के मेरा जन्म हुआ था धारवाड़ में एक छोटा सा शहर है कर्नाटका में नॉर्थ कर्नाटका में हाँ हाँ मेरा स्कूल एजुकेशन वहीं हुआ था के बोर्ड्स हाई स्कूल को बोलते हैं उसके बाद मैं एक साल के लिए मुंबई आया था फर्स्ट ईयर साइंस करने के लिए अच्छा क्योंकि उस समय मुझे एज इतना कम था कि वहां के कॉलेज में नहीं जा सकता था धारवाड़ में <laughs> इसलिए मैं मुंबई आना पड़ा मुंबई में फर्स्ट ईयर साइंस करके फिर वापस मैं कर्नाटका चला गया वहाँ के बी एस सी कर्नाटक कॉलेज में किया था फिर उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे आ गया एमएससी करने के लिए एम एस सी केमिस्ट्री में मैंने डिग्री किया उसके बाद मैं टी में पीएचडी करने के लिए आ गया वो भी एक बड़ी अचीवमेंट है वैसे टी में एंट्री मिलना ही बहुत मुश्किल है <laughs> तो उस समय वो मुझे लगा कि ये तो मेरा करियर बन गया तो चलो ठीक है अच्छा ही <laughs> तो वहाँ पर पी किया मेरे गुरु थे वहाँ पर प्रोफेसर जी गोविल गिरजेश गोविल तो उनके साथ मैंने पीएचडी किया पीएचडी करने के बाद उनको लगा कि मेरा काम अच्छा है मुझे तुरंत वहीं जॉब मिल गया टियाफर में ही जॉब मिल गया वहाँ काम दो साल करने के बाद मैं लीव लेके पोस्ट डॉक्टर करने के लिए स्विट्जरलैंड गया ई टी एच जूरिक वहाँ मेरा पोस्ट डॉक्टर रिसर्च दो बड़े दिग्गजों के साथ हुआ प्रोफेसर कुर्टवित्रिच एंड प्रोफेसर रिचर्ड आंसट दोनों को नोबल प्राइज़ मिल गया हुँ, बाद हुँ, में उस समय नहीं लेकिन थोड़ी देर के बाद तो उनको नाइनटीन नाइन्टी मैं गया था नाइन्टीन एटी वन टू एटी थ्री वहाँ पर प्रोफेसर रिचर्ड अर्नस को नोबल प्राइज़ मिला था नाइन्टीन नाइन्टी वन में और कुर्टवित्रिक को मिला टू टू में उस समय मेरा रिसर्च जो था न्यूक्लियर मैगनेटिक रिजनेंस ये टेक्निक जो है बहुत मशहूर टेक्निक है मेरे एम में भी वही सीखा था मैंने पी में थोड़ा कुछ सीखा था मेरा पी का काम था केमिस्ट्री में बायोलॉजी के इंटरफेस में कैसे करना है क्वांटम केमिस्ट्री वगैरह वो सब मुझे वो जानकारी थी तो एन एम वहाँ करने के लिए जो गया था मैं वहाँ उस समय नया टेक्निक की उत्पत्ति हो रही थी टू डायमेंशनल एन करके वो पहली बार मैंने सीखा और उसके बाद वहाँ आके मैंने उसको बम्बे में शुरू किया टू डायमेंशनल एन वो पहली बार दुनिया इंडिया में आ गया था वो नया स्पेक्ट्रोमीटर वहाँ आ गया उस समय एनएमआर एम आर स्पेक्ट्रो फाइव हंड्रेड मेगाट्स स्पेक्ट्रोमीटर सबसे बड़ा स्पेक्ट्रोमीटर इंडिया में एक ही था उस समय वो उसको वो स्पेक्ट्रोमीटर को मुझे सौंपा गया कि तुम करो जो करना चाहते हो इसके ऊपर करो और उस समय मैं न्यूक्लिकसिस में काम कर रहा था कोलेब्रेशन करके एन आई एच ऑफ हेल्थ यू में वहाँ के एक दिग्गज थे टॉड माइल्स करके उनके साथ मोलिक्यूल्स लेके उसका स्ट्रक्चर निकालना मेरा काम था डी एन तो सबको मालूम है डीएनए क्या होता है वो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर जो सीक्वेंस ऑफ बेसिस जो होता है उसे क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका स्ट्रक्चर क्या है उस स्ट्रक्चर में क्या क्या वेरिएशन्स हो सकते हैं सीकुंस के वजह से क्या वेरिएशन हो सकते हैं ये करना बहुत जरूरी था उस समय कोई कर नहीं पाता था उसको तो इसलिए हमने उसके ऊपर काम शुरू किया वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा उसके बाद डीएनए एन ए कर तो हम 10 साल तक डीएनए पे काम कर रहे थे उसके बाद मैंने एक नया शुरू किया प्रोटीन स्ट्रक्चर करने के लिए अच्छा। प्रोटीन्स भी तो बड़े इम्पॉर्टेंट मोलिक्यूल्स है लाइफ में हमारे सब बॉडी में प्रोटीन्स ही तो काम करते हैं मशीन्स द और डीएनए के इनफॉर्मेशन जो है उससे इन्फॉर्मेशन निकालने वाले प्रोटीन ही है और तो जो काम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म वगैरह जो अपना जो खाना खाते हैं उसका डाइजेस्ट करना वगैरह वो सब प्रोटीन ही करते हैं सो <laughs> है। so, प्रोटीन्स के ऊपर हमने काम शुरू किया उस समय मोलिकुलर बायोलॉजी भी काफ़ी चीज बढ़ गया था उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था जी जी तो टू डायमेंशनल एन एम डायमेंशनल एन ऐसे हमने काम शुरू किया उधर नया मेथड्स डेवलप करने के लिए इसके लिए फिजिक्स का भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती थी हमने वो फिजिक्स का भी काफ़ी ट्रेनिंग ले लिया था पीएचडी के टाइम पे ले लिया था बाद में रिचर्ड रिचर्डांस के साथ हमने जो काम किया था वो भी काम बहुत आ गया तो इसलिए हमने नए नए मेथड्स खोजने शुरू किए वो मेथड्स से प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन जल्दी जल्दी कैसे करें ये काम हमारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था सौंपा गया था क्योंकि दुनिया अभी सेल्स हम सेल्स में देखते हैं एक सेल्स में हंड्रेड थाउजेंड प्रोटीन्स होते हैं तो हंड्रेड थाउजेंड प्रोटीन्स अपने आप कैसे रेगुलेट करते हैं उन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होता है उसके लिए तो स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इतने सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर निकालना इतना आसान नहीं है बहुत मेथड्स भी उतने ज़्यादा नहीं है तो एन से वो निकालना उसी समय रिचर्डर्नस और कुर्टवित्रिक ने जो निकाला था उस समय उसका एक एक स्ट्रक्चर निकाल के दो दो साल तीन तीन साल लगते थे तो लेकिन ये बहुत स्लो हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी करना है जल्दी जल्दी करना है उसके लिए हम उसमें जुड़ गए थे कैसे करें तो नया मेथड्स कैसे डेवलप करें तो मलिकुलर बायोलॉजी के यूज़ के साथ हमने डिफरेंट काइंडस ऑफ प्रोटीन्स बनाने शुरू किया तो उसको करके हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर निकालना जल्दी से जल्दी निकलने की मेथड्स निकाले अभी मैं कह सकता हूँ छोड़कर गर्व के साथ कि हम उसको एक दो दिन में एक प्रोटीन स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं क्या बात क्या? अभी अभी हमने अभी भी वो इसी काम पे का, काम शुरू किया है अभी के तरह से हम देखें तो नीचे अभी हम कोई पेपर्स पब्लिश किए हैं डेटा जो जरूरी है स्ट्रक्चर निकालने के लिए हम उसको दो घंटे में निकाल सकते हैं हु. तो मतलब ये कहाँ से दो साल तीन साल से दो घंटे तक आ गया <laughs> तो मतलब जरूरी जरूरी जैसे जरूरी पड़ती है उसे धीरे धीरे धीरे धीरे शोध किया जाता है और प्रोटीन स्ट्रक्चर इस ये टाइम स्केल में जब आ गया तो डायनेमिक्स और कैनेटिक्स भी कर सकते हैं उसके साथ मतलब जैसे काम करने लगता है प्रोटीन उसको हम देख सकते हैं करते हुए देख सकते हैं अच्छा। इस तरह का कैसा वो करना चाहिए वो हिसाब से हम उसके पीछे पड़े हैं जी। और उसी समय मैंने उसको देखा तो दूसरी चीज़ भी एक करना शुरू किया अभी एक कुछ दो तीन साल से एक आयुर्वेदिक मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज़्यादा काम किया ही नहीं लोगों ने और लेकिन वो तो बहुत सक्सेसफुल है हम तो जानते हैं लेकिन उसका क्वांटिटेशन ठीक नहीं हुआ है mm -hmm. बहुत आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसको बहुत इफेक्टिव होते हैं लेकिन क्यों इफेक्टिव होते हैं उनका कौन से कंपोनेंट से जो इफेक्ट करता है और उसका सिनर्जी कैसा है ये सब किसी को मालूम नहीं है mm -hmm. इसको क्वान्टिटेशन करना बहुत ज़रूरी है तो उसके लिए हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले उसके पीछे पड़े हैं Achla. कि इसका इंटरैक्शन कैसे होता है mm -hmm. मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ तो त्रिफला एक आयुर्वेदिक चूरण है।, है इसको बहुत फायदा फायदा फायदापंद चोरण है बहुत सारे चीज़ों के लिए वो काम आता है तो हमने देखा ये कैसे करता है तो एक हम ए, कैंसर सेल को वो नाश कर देता है कैंसर सेल का डुप्लीकेशन नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता तो वो हमने दिखाया उसको त्रिफला से तो ऐसे कैसे करता है वो अभी जारी है देखना जारी है और दूसरी चीज़ एक और डिस डिसीज के लिए हम उसका इस्तेमाल किया है वो तो पार्किसन्स डिसीज पार्किसेंस डिसीज जो है उसके लिए एक प्रोटीन है अल्फा सेन्युक्लिन अल्फा सेन्युक्लिन वो आ, उसका फाइब्रिल्स बन जाते हैं प्रोटीन मोनोमर जो है तो उसका मोलिकुलर वेट तो पंद्रह के है लेकिन वो फाइब्रिल्स बन के बड़े बड़े बड़े बड़े, बड़े फाइब्रिल्स प्लेक्स हो जाते हैं वो डिपोजिट हो जाते ब्रेन में ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं उसका ओल्यूमर्स भी जो है वो बहुत नाशकारी है तो वो उसको कैसे रोकना है तो हमने देखा कि त्रिफला उसको रोक सकता है अच्छा त्रिफला उसको इन्वेटरों हमने जो काम किया तो वो उसको रोक सकता है तो अभी ये तो बड़ी बात होगी तो उसकी मैकेनिज्म देखना है उसको मैकेनिज्म हम देख रहे हैं और किस तरह का मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर त्रिफला के अंदर जो ऐसे कर रहे हैं त्रिफला को हम एनालाइज किया तो उसमें एक से ज़्यादा मोलिक्यूल्स हैं इसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन और ऐसे ज़रूरी है कि नहीं आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि नहीं उसमें सेनर्जी कैसा है कौन कौन सी चीज़ें जो हैं तो इसको ये काम में लगे रहे हैं और सैन्यक्लिन uh, फाइब्रिलेशन कम करने में कौन है और कैंसर सेल प्रोलिफरेशन बंद करने में कौन, कौन है ऐसे है? भी और और कई चीज़ें त्रिफला काम में आता है तो वो सबको देखे <laughs> इस तरह का तो आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है तो इस पे पर उसके कर रहे हैं। हम उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं है? और इसके हमारी साइंटिफिक एक्सपीरियंस जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मैग्नेटोन का वो बहुत काम आएगा क्या बात है? क्यों न्यूक्लियर मैगनेटोन ऐसा टेक्निक है तो, तो डिटेल, डिटेल जो देता है उसका डायनामिक्स भी हमें उसमें पहचान में आ जाता है कैसे घूमते हैं अंदर कैसे घूमते हैं उसको घूमने से क्या हो जाता है इंटरेक्शन बंद हो जाता है कोई लोग मोलिक्यूल्स और ड्रग्स इंटरेक्शन बंद हो जाता है और उसको एफ़िकसी बढ़ाने के लिए क्या करना है तो इस तरह का हम एन में एन एम से कर सकते हैं जी ये हमारी एक्सपर्टीज़ है तो इसके लिए हम उसको लेके कर वो उसके पीछे पड़े हैं जी अब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है और ख़ास करके जब आपने ये बात कही कि आयुर्वेदिक मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे तो सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे क्योंकि इस पर कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी बाकी काम अच्छा करते जैसे आपने कहा और त्रिफला के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद शुक्रिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए हाँ तो मेरी मेरे दो बच्चे हैं मेरी शादी हुई थी 1980 में आ, लेकिन अब मेरी वाइफ नहीं रही जी जी तो तीन चार साल पहले उसको कैंसर हो गया था नहीं, वो नहीं। गुजर गई मेरे बच्चे ऑफ कोर्स बड़े हो गए हैं सो सब उन दोनों की शादी हो गई वो तो सेटल हो गए मेरे बेटी जो है वो एमबीए करके एम एस सी स्टडीसिस किया उसने पहले उसके बाद एम किया एम करके वो अभी वो सिंगापुर में काम कर रही है और मेरा बेटा आई में बीटेक किया इंजीनियरिंग फिजिक्स में बीटेक किया उसके बाद वो पीएचडी करने के लिए बर्कली गया बर्कली में पीएचडी किया और उसके बाद पोस्ट डॉ किया स्टैनफोर्ड में उसका भी करियर अच्छा रहा आई में भी उसका रैंक अच्छा था तो इसलिए उसको बर्कली में मिल गया था उसके बाद वो स्टैनफोर्ड में उसको मिल गया था उसके बाद उसको फैकल्टी पोजिशन मिल गया है ह्यूस्टन में यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में वो अभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो उसके भी शादी हो गई तो उसकी वाइफ जो है वो चीज़ ए फिजियोथेरापिस्ट अच्छा अच्छा तो दोनों का मिलजुल बहुत अच्छा है हमें बहुत खुशी हुई है मैं गया था वहाँ पर <laughs> <laughs> मेरी बेटी और बेटा का भी बहुत लड़के का था का भी बहुत अच्छा है सिंगापुर में बड़े नाम कमाए हैं उन्होंने अच्छा तो मैं भी गया था मैं बार बार जाता हूँ सिंगापुर तो बार बार जा सकता हूँ <laughs> तो अमेरिका इतने जो बार बार नहीं जा सकता हूँ लेकिन सिंगापुर तो जा सकता हूँ तो कई <laughs> फिर भी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए वहीं जाता हूँ कभी कभी वहीं से भी जाता हूँ तो अच्छा कर रहे हैं तो हम इसमें कोई टेंशन नहीं है वो दिक्कत नहीं है <laughs> तो सेटल हो गए और मेरी माताजी है अच्छा। माता हैं मेरे मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको के बारे में कहेंगे तो, तो तो सिर्फ एटैंड लेकिन वो संस्कृत की इतनी बड़ी एक्सपर्ट है अच्छा। संस्कृत तो ऊपर नीचे सब कुछ पढ़ सकती है बता दीजिए उसी से हमको भी प्रोत्साहन मिला संस्कृत में हम भी बहुत चाहते हैं संस्कृत को इसलिए हम वेद पुराण वगैरह वो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है हमको उसको पढ़ते हैं और और मेरी माताजी के भाइया मामा जी आ, वो भी बड़े स्कॉलर्स हैं संस्कृत स्कॉलर्स हैं वो भी बड़े बड़े पोजिशन में रहे और एकोनोमिस है इकोनॉमिट थे वो आई इधर आई के चेयरमैन थे एक और अभी वो मंत्रालय के एक गुरुजी का वो मठ है वहाँ पर वहाँ वाइस चांसलर बनकर बैठ गए हैं अच्छा, संस्कृत का अच्छा। संस्कृत पढ़ाना उनका उद्देश्य <laughs> संस्कृत सिखाते हैं बातें करने सिखाते हैं और ईशा वास्यो उपनिषद भगवद गीता वगैरह सबका उसे पढ़ाते हैं बच्चों अच्छा, को अच्छा। <laughs> बहुत अच्छी बात है आपने बताया अपने फैमिली के बारे में और माताजी के बारे में सुन के मुझे भी खुशी हुई है और मैं कहूँगा कि संगीत के साथ आपका कैसा रिलेशन है क्योंकि बाकी सब चीज़ों से आपका रिलेशन तो समझ में आ रहा है जी जी जी, जी, <laughs> जी। मैं संगीत से बहुत चाहता हूँ अभी भी सीखता हूँ मैं अच्छा क्लासिकल <laughs> म्यूजिक हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बहुत शौक है मेरा हाँ तो मैं अभी भी सीखता हूँ अच्छा अच्छा हाँ हमारे गुरु आते हैं हफ्ते में एक बार आते हैं हाँ हाँ तो क्योंकि मुझे वो संगीत सीखते हुए संगीत वो तो गाते हुए मुझे ऐसा ये मिल जाता है तो मुझे दूसरी दुनिया में चला गया मैं <laughs> दूसरी वर्ल्ड में चला गया तो उसमें तो कोई फ्लैक्सीबिलिटी मिल जाता है जी, जी, और आई फील मोर एनर्जाइज्ड उसमें पार? से तो वो बड़ी अच्छी बात है तो मैं कहता हूँ हर एक आदमी को प्रोफेशन के साथ एक पैशन भी होना चाहिए <laughs> तो ये म्यूजिक जो है मेरा पैशन है अच्छा प्रोफेशन जो है साइंस मेरा पैशन है प्रोफेशन है और म्यूज़िक और फिलॉसफी ये जो है मेरे पैशन हैं अच्छा अच्छा ये हमेशा मैं उनको ध्यान से पढ़ता रहता हूँ जी रामकृष्ण जी अब वक्त हो गया ब्रेक का और मैं चाहूँगा ब्रेक में ही जैसे कि आपने कहा मेरा संगीत में बहुत रुचि है क्लासिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपने अपने अनुभव में और फैमिली के जो बैकग्राउंड को आप बता रहे हैं तो माता को याद कर रहे थे उनसे काफ़ी आपको प्रेरणा मिल रहा है तो उनके लिए अगर कोई गीत आप अभी इस शो के माध्यम से डेडिकेट करना चाहें तो कौन सा गीत आपको याद आ रहा है हाँ मुझे एक बहुत गाना बहुत अच्छा लगता है वो पुराने गाने सब तो मेरे पुराने गाने मुझे वो पुराने <laughs> अच्छे लगते हैं वो बैजू बावरा का एक गाना है <laughs> वो दुनिया के रख वाले <laughs> वो मुझे बहुत पसंद है मैं कभी कभी वो गाता भी हूँ उसको तो एक लाइन हाँ, गुनगुना दीजिए अपने मम्मी के लिए आप भगवान भगवान भगवा ओ दुनिया के रखवाले सुन्न दर्द भरे मेरे नाले सुन्न दर्द भरे मेरे नाले आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने बनाई या संग तूफ़ान बनाया मिलन के साथ जुदाई जा देख लिया हर जाई ओ, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले अब तो नीर बहाले होम तो नीर बी बड़ा अच्छा लगा आपको सुनकर और आप प्रैक्टिस करते हैं संगीत के साथ आपका कितना प्यार है वो इस भाव से समझ में आ रहा है मुझे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जो सर ने गाना गाया है उसी गाने को उनके मम्मी के लिए आपका मम्मी का नाम बताइए Uh, मेरी मम्मी सुधा सुधा चलिए सुधा जी अगर आप सुन रहे हैं तो आपके लिए एक खास गाना जो आपके बेटे ने गाया है उसी को सुनाते हैं आपके लिए खास रेडियो मधुवन की ओर से आप सुना है रेडियो मधुवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो भगवान भगवान मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आश निराश के दो रंगों से दुनिया तू ने सजाई नैया संग तू भांग बना मिलन के साथ जुदाई जाते देख लिया जाई ओ लूट गई मेरे प्यार की नगरी अब तो नीर बहाले रखबाले सुन दर्द भरे मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले आग बनी सावन की भर फूल बने गन बन गई रात सुहानी पत्थर बन गए तारे सब टूट चुके हैं सहा को ढूंढे पागल सूरज शाम को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मेरा भगवान वार दिल का उजड़ा दुनिया उजड़ी रूठ गई है बाहारे हम जी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो रहो मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और सुधा जी बहुत खुश हो रहे होंगे गीत सुनकर तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार रामकृष्ण वी होसुर जी का बहुत बहुत स्वागत है पद्मश्री साइंटिस्ट हैं काफ़ी अच्छी बातें उनसे हो रही हैं और आप भी बहुत अच्छी तरह से एन्जॉय कर रहे होंगे उनको सुनकर तो चलिए आप बात करते हैं विज्ञान अध्यात्म और पर्यावरण इन तीनों चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो आपके मन में किस तरह के भाव आते हैं और आप क्या फील करते हैं जी यही टॉपिक के ऊपर मैंने आज सुबह भी बात किया था जी जी मैं प्रोफेशन से साइंटिस्ट हूँ और उसमें तो, तो, तो काम करता ही हूँ उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके साथ साथ काम करता ही हूँ और उसके साथ साथ मैं फिलॉसफी भी पढ़ता हूँ उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी आती है और पर्यावरण जो है इन दोनों से लिंक्ड हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अलग अलग चीज़ें हैं मैं समझता हूँ कि साइंस और स्परिचुअलिटी अध्यात्म और विज्ञान ये दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं प्रिंसिपल्स एक ही है नहीं, नहीं, नहीं। अगर एक ही प्रिंसिपल्स क्या प्रिंसिपल्स है इसके सामने मैं कहता हूं साइंस जब करते हैं हम समझो कि हम इस यूनिवर्स के बारे में समझना है और हेल्थ के बारे में समझना है डिजीज़ के बारे में समझना है कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं शुरू में और हाइपोथिस सही या गलत और देखने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो भी रिजल्ट आता है वो हम पब्लिश करते हैं लोग देखेंगे और वो रिप्रोड्यूस करेंगे अगर उनमें से कुछ गलती निकली तो उसको सुधार सकते हैं तो लोग उसको कहेंगे तो वापस कर सकते हैं तो ऐसे बार बार बार बार ऐसे जो करते हैं तो इसमें तो कोई ईगो कुछ नहीं होता है तो ट्रायल एंड एर ट्रायल एंड एरर, एरर सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए तो हर एक चीज़ को सबको सबके लिए सबको मिलना चाहिए रिप्रोड्यूस करना चाहिए तभी वो एक शास्त्र बन जाता है ज्ञान बन जाता है ये प्रिंसिपल में ऐसे जो काम करते हैं इसमें लिए कोई रिलीजन वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं आता है हु. क्या आता है ऑनेस्टी अंडरलाइंग प्रिंसिपल इसल्ड साइंटिफिक स्पिरिट साइंटिफिक स्पिरिट का मतलब एक कंसेप्ट है ऑनेस्टी होना चाहिए ट्रूथफुलनेस होना चाहिए जो तुम्हें मिला है वैसे ही उसको दिखाना है हुँ. तो उसमें जो फौज फर्ज नहीं करना है सही बात वो दिखाना है और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करेंगे इंटरप्रिटेशन गलत है तो सुधारना है हुँ. जो लोगों से पूछना है तुम तो उसका अगर तुम गलत लोग तुम्हें गलत साबित करेंगे तो तुम्हारे ईगो को कुछ नहीं हर्ट होना चाहिए ये तो ओपन एंडेड रिसर्च है सबके अपने अपने विजडम्स होते हैं तो उसके साथ मिलजुल के मिलजुल के तुम तो सोचेंगे तो सबका हम विज्डम मिल तो आगे बढ़ते हैं तो इसके लिए कोई ईगो नहीं है तो एरोगेंस नहीं है तो ह्यूमिलिटी होना चाहिए तो ह्यूमिलिटी ट्रूथफुलनेस ऑनेस्टी और इंटिग्रिटी ये जो चार प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिक स्पिरिट के अगर वो देखे तो सब में वो चाहिए सिर्फ साइंस में क्यों बाकी हमारे लाइफस्टाइल में भी वो चाहिए अगर वो करेंगे तो कोई झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा <laughs> कोई नहीं। लोगों को झगड़ा नहीं होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल्स तो कटे क्रॉस कट हाँ।, हाँ और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है वो भी वही कहती है स्परिचुअलिटी में हम अपने इनर सेल्फ को देखते हैं इनर सेल्फ मतलब आत्मा आत्मा को ढूंढते हैं हम कौन हैं ये क्वेश्चन पूछते हैं और हमारा रिलेशन परमात्मा के साथ क्या है पहले तो लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आत्मा परमात्मा है कि नहीं, नहीं।, नहीं। लोगों को समझते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है प्रॉब्लमेटिक इशू है।, है।, है हाँ लेकिन ये जो है ये तो एक्सपीरियंस से आ जाता है इसका हाँ। ज्ञान जो है तो लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक्सपीरियंस से वो डाउट निकल जाता है इसको आर्ग्यूमेंट से निकल नहीं सकते एक्सपीरियंस से ये निकल जाता है क्या बात तो अगर एक बार ऐसा हो गया तो तुम ढूंढने लगते हैं तो आत्मा और परमात्मा का रिलेशन क्या है हुँ, हुँ. तो ये तो हर चीज़ हर जगह में उसको बताया गया लेकिन वो पढ़ना चाहिए ना तो हुँ. पढ़ने को आना चाहिए तो ये लेकिन ये जो डिटेल्ड एनालिसिस जो है संस्कृत में आता है हुँ. संस्कृत बुक्स में है भगवदगीता एक चीज़ है हुँ. तो भगवान कृष्ण ने अपने खुद उन्हें बताया आत्मा और परमात्मा का रिलेशनशिप क्या है तो उसको समझो भगवद्गीता में फिफ्टीन्थ चैप्टर में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन को उपदेश करते हुए द्वामो पुषो लोकेरश्चाक्षर एवं क्षरसर्वाणी भूतानी कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तम पुषस्तुअ परुदाहह यो लोकत्रय बिभर्ति अव्ययश्वर यस्त अव्ययः तो हम अक्षराद्तम अतस्में लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः यो मम असम मूढ़ो जाति पुरुषोत्तम स सर्वविथ भजति माम सर्वभावन भारत ये चीज फिफ्टीन स्ट इस तो मतलब क्या है हुँ, हुँ, हुँ. इसका मतलब ये है तो जन दुनिया में दो तरह के पुरुष हैं क्षर और अक्षर क्षर मत जो नाश हो जाता है वो अक्षर है शरीर नाश हो जाता है जिसका शरीर नाश हो जाता है ये सर्व आत्मा है सर्वजीव है और अक्षर मतलब गॉडेस लक्ष्मी देवी वो पुरुषोत्तम जो है ये दोनों पुरुषों से ऊपर है अलग है अलग है इसम शर्मती तो हम अक्षराध पिचोत्तम उत्तम है उत्तम है उनसे अलग है तो वो स, पूरा दुनिया को संभालता है उनके कंट्रोल में सब चीज़ें आते हैं तो रिलेशनशिप तो उतने बताया लेकिन वह में हमें वहाँ पहुँचना कैसे उसको पहुँचने के लिए भी गीता में काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने बताया तो हमारे ह्यूमैनिटी में शड रिप्यूज होते हैं तो मदा मत्सरा मोह लोभ क्रोध ज़रा hmm. ये मदमसर मोह क्रोध लोभा काम क्रोध ये छः हैं तो ये जो है ये प्रिंसिपल्स मदम मीन्स एरोगेंस hmm. मत्सरा मीन्स जलसी लोभ मीन्स ग्रीड hmm. एक्स्ट्रा hmm. ग्रीड hmm. मोह मीन्स एक्स्ट्रा अटैचमेंट और काम मीन्स वर्डली डिज़ायर्स तो खुद के लिए hmm. तो अगर तुम तो निष्काम कम करेंगे तो वो उस डिज़ायर नहीं बोलते हैं तो दूसरों के लिए आप जब तो काम करेंगे तो उस डिज़ायर नहीं बोलते हैं और क्रोध एंगर ये जो चीज़ें हैं आप इसको ऊपर निग्रह करेंगे कंट्रोल करेंगे तो अपने आप अपने अच्छे काम करने लगेंगे दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे दूसरों के प्यार के लिए एक काम करेंगे तो उससे भगवान खुश हो जाता है तो उससे तो हम भगवान के साथ जा सकते हैं इसको योग बोलते हैं तो योग के लिए ये सब निग्रह करना बहुत जरूरी है और आपको समझना है कि जो हम कर रहे हैं और भगवान अपने प्रेरणा से प्रेरणा दे रहा है तो उसको दे के हम काम करते चलेंगे तो उसमें कोई आपको ये पाप वगैरह कुछ नहीं होंगे वो करता अहंकर्ता हरिक करता नाहकर्ता हरिक करता तत्पूजा कर्मचा कलम तथा भी मत करता पूजा अन्यत तत्प्रसाद नहीं अन्यथा ये, ये ये भी वो भगवदगीता के श्लोक है। तो कहते हैं कि हम जो भी हम करते हैं वो भगवान के प्रेरणा और उसके ब्लेसिंग से करते हैं अगर ऐसे समझे तो ह्यूमिलिटी आ जाता है ह्यूमिलिटी इसका माध्यम से आ जाता है तो ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है िटी है तो कोई झगड़ा ही नहीं <laughs> तो भी लोगों के भी झगड़ा नहीं हो तो पीसी पीस पीसी पीस शांति शांति ही शांति तो अपने आप आ जाता है तो अब हर आदमी अगर ऐसा है, वो अपने मन में वो दिन ले लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है दुनिया में तो पीसी हो जाएगा सही तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का जो प्रिंसिपल्स एक ही है तो हम इसको लेकर समझ के पूरा परफेक्शनिस्ट करके करते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो पीस ऑटोमेटिक आ जाएगा तो ये मैसेज फैलाना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को और बहुत सारे लोगों को जो इस वक्त सुन रहे हैं रामकृष्णा जी जो बता रहे हैं बातें वो मंथन करके चिंतन करके उन्होंने एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकला है कि जितना हम उसको स्टडी करेंगे समझेंगे प्रिंसिपल को समझेंगे तो जीवन में कोई मुश्किलें आती नहीं है और कोई डिबेट नहीं होता कोई भी झगड़ा नहीं होता शांति शांति आ जाता है बहुत ही अच्छा सुंदर विचार आपने सुनाया अनुभव के साथ में अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर एक मोटिवेशन जो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिलता है वो चीज़ें ज़रूर बताइए जी हाँ तो ये तो मैंने मैं तो मेरे शुरू से मेरे फैमिली में ऐसे ही एटमोसफियर था हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है ग्रैंड ग्रैंड मदर मदर वो ऐसे ही माहौल में हम बड़े हो गए हैं तो इसके लिए हमें वो उस तरह से जो छोटे होते हैं जब हम सीखते हैं वो अंत तक रहता है इसलिए बच्चों के एजुकेशन तो छोटे बच्चों के जो एजुकेशन देते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो उसको एक मैसेज देना है तो हर जगह स्कूल में अच्छे पढ़ाई होनी चाहिए एजुकेशन प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ ऑफ़ लाइफ ये पढ़ाना सोशल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ ये भी होना चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है और मैं अभी इसलिए इसी को लेकर हम ब्रह्म के बारे में कुछ कहना चाहूँगा आपको जी। आ, आपके श्रोताओं के लिए तो ब्रह्मकारी जो काम कर रहे हैं तो एकदम से बढ़िया काम है तो इतने अच्छी तरह से यहाँ का काम चलता है आपस में मिलजुल के आप प्यार जो है यहाँ पर मैं दिखने को मिलता है ये तो बहुत अच्छा है तो बहुत कम जगह मिलता है तो इस तरह का प्यार हर जगह फैलाया गया हर जगह इस लोग ऐसे ही सोचेंगे सेल्फ सेक्रीफाइस से काम करेंगे तो उन्नति हो ही जाएगी उसमें कोई सोशय नहीं है तो ये मैं कह चाहता हूँ मैसेज आपके ब्रह्म <laughs> कुमारी की तरफ से वो कहना चाहूँगा मैं मैंने इसको देखा है पर ये बहुत इम्प्रेसिव है तो इस तरह का हर जगह हारना बहुत ज़रूरी है क्या बात चलिए बहुत ही सुंदर मैसेज आपने कोट किया और ब्रह्माकुमारी संस्था से जुड़कर आपने इसकी स्टडी की समझा और जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको और इस तरह का जो है सभी को नॉलेज मिलना चाहिए और सेल्फ़ सेक्रीफाइस करके जो सेवाएँ देते हैं उससे जो है उन्नति होना ही होना है ये आपने कहा और हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद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 तेरे साथ है तो फिर डर की